कर्म का का नाश नाश नहीं नहीं होता है इसी प्रकार भी फल के पहले ने कहा था आक्षेप तो दशायानुम अनुदी आक्षेप करते समय पूर्व पक्ष ने अनुमान कहा था उसका अनुवाद करते यू दास्यम तो था वर्तमान जन्मारंभ का न क्षयते फलदान प्रभुता वर्तमान जन्म के आरम्भ कर्म जिनको प्रार्थ कर्म कहते हैं फलदान के लिए आरम्भ कर दिया इसलिए प्रारब्ध न क्षयते ज्ञान होने के बाद भी प्रार्थ कर्म का क्षय अच्छा नहीं होता है फलदान प्रभु फलदान के लिए उनका फल भोगना पड़ेगा जैसे प्रारब्ध कर्म का सत्य भी ज्ञान न क्षयते क्षय नहीं होता है प्रारब्ध कर्म तो अनारब्ध कर्म प्रारब्ध संचित इस जन्म में ज्ञान के पूर्व ज्ञान के पश्चात आदि कर्म कर्म उनका क्षय नहीं होना चाहिए ऐसा जो कहा था तो ठीक नहीं आभाकम इस दूसरे अनुमान क्या है प्रायध कर्म है वो कर्म तो हेतु के द्वारा अन्य कर्म भी नष्ट नहीं हो गए फल दिए जन ये अनुमान आभाष हेतु असाधक साधक तदसत ठीक है नही व्याप्दि कथन कथम आभाषत्व अनुमान हेतु आभाष के होगा हेतु तो आभासते तो हेतु तो। दुष्ट हेतु यदि व्याप्ति पक्ष धर्मता हेतु तो दुष्ट हेतु अधिक तो आभा कैसे होगा ऐसे पूछता है पूरा आभा कैसे होगा प्रवृत्त फलत उपाधिना हेतु तो व्याप्ति भंगार आभासिंत तो करता है ये हेतु उपाधि शोपाधिकाई प्रवृत्त फल उपाधिना हेतु तो व्याप्ति भंगार जिस हेतु में उपाधि आ जाए शोपाधि के हेतु तो व्याप्त सिद्ध तो व्याप्ति उसकी नहीं होगी व्यापति का भंग हो जाएगा प्रभुत् द्वारा व्याप्त भंग आते मुक्त प्रभु फलत्त इसे तैयार कर गया इसी प्रकार प्रारंभ प्रभु प्रभु फल वैदिक कर्म तो हेतु किया था आरब कर्म को दृष्टान्त क्या है और बाकी कर्म को पक्ष फल बिना बनाया ना ना नहीं ये तो को से का व्यापक होना चाहिए फलम अदस्था न क्षय ये साध्य है फल के बिना क्षय नहीं होगा साध्य जहाँ है प्रार्ध कर्म में साध्य है फल के बिना क्षय नहीं होता है फल होना पड़ता है और उपाधि भी है उपाधि प्रभुत्व प्रभु प्रभु व्यापक हो गया पर साधन का भी चाहिए साधन है वैदिक कर्मत्व ये वैदिक कर्मत्व तथा तथा प्रवृत्व फलत्व ऐसा नहीं वैदिक कर्मत्व तो क्रियाण करना में है अति तो जन्म में क्या गया जो कर्म हो कर्म है सर्वत्र प्रभुत्व नहीं वैदिक कर्म तो प्रवृत्त फलत्व न साध्य का व्यापक साध्य व्यापक साधन का व्यापक से उपाधि तो तो होगी प्रवृत्लोम प्रवृत्व फलत्व उपाधि के द्वारा हेतु में व्याप्त भंग होता है सर उपाधिक व्यापकता से जरूर तो इसे अभिप्रह से सिद्धांत करता है ना टीका तब एवं प्रपंच पूरा सिद्धांति उसका विस्तार से कथन करता है जैसा पूर्व लक्ष्य वेदाए मुक्त ईश्वर धनसु लक्ष्य वेद उत्तर कालमी आरबे पतन निवर लक्ष्य वेदाय मुक्त ईश्वर पहले लक्ष्य वेद करने के लिए दम से लक्ष्य उत्तर कांड लक्ष्य वेदन करने के बाद भी वेदन करे आगे निकलेगा आरब्ध वेग क्षयात इस ही निवृत होगा पतन वेग क्षय होने पर निवृत्त होगा ने के लक्ष्य वेद हो गया तो नष्ट तो तो हो जाए ये बात नहीं आरम्भ है यदि लक्ष्य में लग गया लगे है लक्ष्य के वेतन कर निकलेगा तो आगे भी जाए पतने न एव पत के द्वारा ही निवृत्त होता है पतन निवर्त एवं शरीर आरम्भ कम करना शरीर स्थिति प्रयोजन निवृत्त शरीर का आरम्भ के प्रारंभ कर प्रयोजन ज्ञान हो गया प्रयोजन निवृत्त हो गया होने पर शरीर नहीं बात नहीं, पूर्ववत संस्कार पुरोवत संस्कार होने पर तो संस्कार है का है, तो तो तो राजते वो शरीर रहेगा ठीक है धन सा सका ईश्वर मुक्त हो धन से तो कोई नहीं बिना कर्मनाम मध्य न पतल प्रतिबंधक के बिना प्रभु कर्म का भोग के बिना क्षय नहीं तत्व ज्ञान प्रतिबंधक तत्व ज्ञान प्रतिबंधक हो जाए प्रारत कर्म नष्ट हो जाए पूर्व प्रभु प्रतिबद्ध शक्ति से कर्मना प्रार्थ कर्म से ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबद्ध ज्ञान की उत्पत्ति होती उसी प्रार्थ कर्म से आरध कर्म में इसे ज्ञान उत्पत्ति में ही प्रभु पूर्व प्रभु कर्मणा प्रतिबद्ध शक्ति से ज्ञान की शक्ति प्रतिबद्ध है नष्ट नहीं कर सका है में ज्ञान उत्पन्न होता है इसलिए ज्ञान उत्पत्ति समय में प्रार्ध कर्म से उसकी शक्ति प्रतिबद्ध ज्ञान प्रार्थक नाश नहीं कर सकता है ज्ञान से जो दाह्य नहीं होता है वो प्रभु फल तभु फलत्म कि ये अप्रभु फलत्म त्र ज्ञान दाह्य न व्यतिरिक्त सिद्धिशंका साध्य व्यापक साधन का अध्यापक उपाधि साध्य हो गया ज्ञान अदाह ज्ञान अदाह यध्य है ज्ञान दाय साध्य ज्ञान अदाह ज्ञान अदाह है वहाँ प्रभुत फलत्व उपाधि प्रभुत फलत्म ये उपाधि साध्य का व्यापक हुआ जहा साध्य का व्यापक उपाधि है वहाँ उपाधि अभाव का व्यापक और साध्य अभाव होना चाहिए उपाधि यत्र साध्यम तथा उपाधि यत्र उपाधि ना साध्यम व्यक्तर की व्याप्ति होनी चाहिए इसलिए व्यक्तर के व्याप्ति के बिना दोनों साध्य और उपाधि में अन्य व्यापति चाहिए ये साध्यम तथा उपाधि और व्याप्ति भाव तथा निश्चित हो जाएगा तो, तो उसका निशय नहीं होगा तो अन्य व्याप्ति के बाद व्यक्तरिक व्याप्ति निश्चय होने पर ही व्यापक तो निश्चय होता है और यहाँ पुरोपी कहता है अन्य निश्चय हो गया यत्र ज्ञान न दायत्व तबत्व प्रार्थ कर्म में ज्ञान नही है प्रभुत्व नहीं है प्रार्ध इतर कर्म में त्ञानदायु ज्ञान ना हित्व का विपरीत ज्ञान दाह ज्ञान होता है किन्तु प्रार्ध कर्म में अप्रभुत फलत्व तो रहा ज्ञान दायित्व तो निश्चित नहीं अनुमान से कहते ज्ञानदाह नहीं होगा यदि न सिद्ध नहीं हुआ तो उपाधि भाव का व्यापक नहीं होगा इस होगा साध्य व्यापक निश्चय नहीं होगा उपाधि आशंका करने पर सिद्धांत करता है सैव ईश्व प्रभु निमित्त अनारेग वेगस्त धनुष्य प्रवृत्व थे तथा इशु जैसे बाण मारा प्रभु से आगे जाता है तो प्रबल प्र, प्रतिबंधक नहीं हो तो आगे वेग क्षय होने का तो जाएगा किन्तु सै वैसे प्रभु प्रवृत्ति निमित्त तो अनारेगस्तु प्रवृत्ति का निमित्त तो अनारेगा वेग आरंभ नहीं हुआ भरण का वेग आरंभ नहीं किया छोड़ा ही नहीं अमुक्त तो धन में है अभी मुक्त तो नहीं हुआ धन से कहु तो में रखा है मानने के लिए अभी छोड़ा ने त्याग नहीं किया तो उसका उपसार हो जाता है अभी उपार ही नहीं उपार किया जाता है जिसको छोड़ दिया उसको आपस में लात होता है कि छोड़ने के लिए धन में रखा है आरम्भ वेग तो उसका आरंभ नहीं हुआ तो धन में रखने पर भी वे चाहेगा तो नहीं छोड़कर रख देगा उपकार कर देते इसी प्रकार तो अनार्म से भिन्न है फल। अनारि कर जिनका फल आरम्भ नहीं आरब्ध कर्म संचित कर्म क्रिया ज्ञान निर्वी क्रंथी शास होकर उसी ज्ञानी अंतकरण न्तकान में अंतकरण में रहते हुए ज्ञान ज्ञान से निर्वीज हो जाते हैं निर्वीज होने से विध्वास विध्व शरीर ज्ञानी के शरीर होने पर श्रुति कहते नश होते उत्तम एवं सिद्धम ये भगवान कहते नशब हुए भी जाए ज्ञान के शरीर नष्ट होने पर आगे जन्म को प्राप्त नहीं करता है नष्ट निर्वीज हो गया ये कहा गया युक्त निश्चित सिद्ध हुआ प्रवृत्मित अनारेग्रह प्रवृत्ति के लिए आरंभ नहीं हुआ वो प्रवृत्ति निमित्त वेग प्रवृत्तो निमित वेग अनारने जिस वाणी में वेग आर नहीं हुआ प्रवृत्ति का अनुमित वेग आरम्भ नहीं हुआ तो तब तो वो उसका उपचार कर देते शास्त्र स्थानी कर्म निर्वीज हो जाते हैं शास्त्र में तो आश्रय कौन है अंतकरण अंतकरण केवल नहीं अंतकरण अंतकरण में कर्म रहते अंतकर्णाभास रहेगा आभास विचित तो, अंत में स्थित है कर्म वो कर्म ज्ञान अनुपर निर्वीज हो जाते निवृत्नी तत्कृत कारण निधि के द्वारा साध्य वहाव रहेगा ये व्यक्ति व्यक्ति अभाव साध्य का व्यक्ति सिद्ध हो जाएगा विमता निवृत्ति ये कर्म को कर दिया पक्ष प्रार्थ इतर कर्म को पक्ष बनाया सिद्ध करतेमितिनी तत्व प्रारंकी तत्वित निवृत्ति मतम साध्य हो जाएगा तत्कृत कारण निवृत्ति तत्व कारण निवृत्ति तत्कृत कारण निवृत्ति ये ज्ञानअ के कारण कर्मों के कारण अविद्या की निवृत्ति हो जाती अविद्या की निवृत्ति हो जाने से ज्ञान से वो कर्मों की भी निवृत्ति हो जाएगी रजु सर्प आदि जैसे रज सर्प की निवृत्ति होती रज्ञान होने पर रज्जु सर्प के निमित्त ज्ञान, रज्ज्ञान ज्ञान से रजो ज्ञान नष्ट होने से सर्प भी हो जाता है इस प्रकार कर्मों के कारण अज्ञान वो ज्ञान से नष्ट होते ज्ञान से सप्त अज्ञान नष्ट होने से अज्ञान का कार्य कर्म भी नष्ट हो जाएगी रज सर पादि व्यतिरिक्त व्यतिरिकारब्ध कर्म तो है वहां तत्व से तो है पूरा किसी ने कहा था तो उसने व्यतिरिक नहीं होने से तो निश्चय नहीं होगा ये अभी तिखाया था जित ज्ञान है नायित प्रभु तो अन्व है फल तो नहीं है ज्ञान दायित्व है ऐसे व्यक्ति सिद्ध नहीं होगा ऐसे पूर्व पक्ष ने कहा था इसको अनुमान ने दिया तत्व तत्व ज्ञान दायित्व है क्योंकि तत्व ज्ञान कृत कारण हेतु अभाविक फला ज्ञानी का वर्तमान देह पाती फल तो तो देह नष्ट होता है देह हेतु तो अभाव देह के हेतु तो अज्ञान अज्ञान नहीं रहा नष्ट हो गया <coughs> तत्वधीर तो तो फल यहाँ फल तत्व प्रति अस्वे न सूए विजय तग्वान कार्य युक्त का तो। प्रवेशा करे, क्या करें तत्पदार्थ का शोधन किया गया उसके बाद तव पदार्थ कहा गया तय ऐक्यम चेत्री नाम विद्धि क्षेत्र को जानने वाले ये भी और ज्ञान पदार्थ काम का कथित का का ज्ञान के हेतु ज्ञान का साधन तदृष्टि तत्व पदार्थ तत्पदार्थ तम पदार्थ एक ही ऐक्य ज्ञान का हेतु अधिकारम अधिकारम य अलग अलग भेद से अधिकार भिन्न भिन्न साधन कथन करते आत्मदर्शन उपाय अत्मदर्शन उपायक इमें ध्याना उच्य आत्मदर्शन आत्मसात कर के लिए उपाय के विक ध्याना ध्यान पश्य केिदात्मा अन्य योग कर्मयोगेन चरे केचि ध्यान आत्मना आत्मान आत्मनि पश्य ध्यान आत्मनि आत्मना आत्मा आत्म नत्मा ध्यान न आत्मा पश्य कौन है ये ध्यान श्रवण मनन के पश्चात भाई जो मेरे दिध्यास ध्यान है श्रवण मनन करने के बाद संशय निवृत्त तो हो जाता है तब अमर सिंह निधि ध्यान ब्रह्म कार्यवृत्ति वही आत्मना संस्कृत आत्मा के द्वारा संसार रही तो के द्वारा आत्मा अंतकर्ण अंतकर्ण के द्वारा आत्मनिगा अंतकर्ण में अंतकर्ण में ही आत्मान पश्य आत्मा का साक्षात्कार करते ध्यान रूप साधन से ध्यान निधि ध्यान सभा मन के पश्चात निधि ध्यान जो श्रवण मननी ध्यान है वो ध्यान है उपासना यह ध्यान है नितरान ध्यान इच्छा है ये एक ध्यान है किंतु सब ध्यान निधि निर्दिध्यासन को भी ध्यान शब्द से कर सकते जितने ध्यान सब निधि नहीं क्योंकि ध्यान प्रत्येक तस्व प्रत्ये एक ध्यान से धारणा किसी एक विषय में लगातार ध्यान होता है ये जो ध्यान है श्रवण मनन के बाद संशय नष्ट होने पर से से एक प्राणी संशय में संशय नष्ट होने पर प्रमाण प्रमे संशय श्रवण मनन के द्वारा नाश होने पर लगातार ब्रह सिंह ब्रह्म ये ध्यान उसी ध्यान के द्वारा आत्मनिअण में श्रवण मनन करने के बाद शास्त्र निश्चय जिनको हो गया आत्मान आत्मस्वस्व रूपम आत्मा अंतर करने में साक्षात कर बंती ये उत्तम अधिकार सबसे अन्य सांख्या अन्य होते सांख्य योग अवस्था में आत्मान विवेक करते श्रवण मनन करते अन्य सांख्या मनन करके ध्यान करना चाहते अर्थात अभी श्रवण मनन अवस्था योगन कर्मयोग अपरे कर्मयोग से ध्यान ध्यानाख्य साधन के रूपम पेशे तो कद ध्यान नाम शब्दीभ्यो विषयभ्यो सूत्रदीन कनस उपस्य मन प्रत्येक चेतरी एकाग्रतयाचित शब्दादि को विषय भी शब्दादि इंद्रियों के विषय उनको इंद्रियों को हटा करके उनसे विषय से शोत्रादिनी करनानी इंद्रियों को हटा करके मनुष्य उपसारित मानवीय उपसार करके मानवी केवल और मानव को कहा लगाना अर्थात विषय से इंद्रियों को हटा दिया और मन से प्रत्येक चेतन प्रत्येक चेतन में मन को लगाना एकग्रतया चिंतन एकाग्र लगातार आम सिंह चिंतन तध्यान एग्रत है, एक प्रत्येक चेतन में एकाग्र विशेष अटागे प्रत्येक चेतने लगान यिंत प्रत्येक चेतरी पूर्व न प्रत्येक चेत प्रत्येगात्में चिंतन ध्यान आम सिंभ्रम द्वारा कि, ज्ञानं इति प्रपंचे तो चिंतन कैसा है क्या है प्रपंचन के द्वारा श्रुति काश्रय करके ज्ञान का विस्तार करते तथा धारावत प्रत्यो तो ध्याते स्थिर रहता है पानी के जैसे अगर पृथ्वी स्थिर एकदम एकदम स्थिर रहता है तो कहते है। ध्यान करता पृथ्वी अति स्थिर है तो वर्षा गर्मी ठंडी कुछ हो शांत स्थिर है ध्याय ही व्यायती व पर्वत पर्वत हमें इसलिए मन एकाग्र होता है देखते पर्वत बड़े बड़े पर्वत शांत में कहा गया ध्यान तीव्र पर्वत पर्वत ध्यान करते जैसे लगातार एक रूप में रूप में स्थित है ये श्रुतिमी उपमा उत्तर उपमा ग्रहण करने से दृष्टान्त दिया ये ध्यान क्या है तविल धारावत संतो अभिष्ठ प्रत्ये तरध धारा जैसे लगातार प्रवाह निरंतर संतंतर अविचिन्न ज्ञान प्रत्योगिन्न हो विच्छिन्न प्रत्य नहीं हो किसी भी तरह चिंता करते ही बीच में बीच मान्य चिंता आ जाता है और प्रत्यय विच्छिन्ना हो गया किन्तु तो लगातार चले प्रत्येक है लगातार चले अविच्छिन्न प्रत्योग बुद्धो बुद्धो ध्यान आत्मनिबुद्ध आत्म का पश्यम आत्मक प्रत्येक चतन प्रत्येक चेतन आत्म का ध्यान संस्कृत संस्कृत शुद्ध अंतकित योगिना विवक्षित ध्यान अनुदेन तथा ध्यान से आत्मा पश्यत्मत श्य परमात्मा न सिंब्रम कैचि तो उत्तराधिकारी मध्यम अधिकारी मध्यम अधिकारी, अधिकारी, अधिकारी प्रवाँ प्रवाँ। का जातीय प्रभाव श्रवण मरण का जो फल रूप है मुख्य हो गया उत्तम अधिकारी के लिए मध्यम के लिए अन्य युगन सान इमेंजस्तमा से मैं अन्य तेज्योस्व्या साक्षीभूत नि गुण विलक्षण आत्मा चिंतन एक सत्तर दृश्य मेरे सिद्धि दसा से भिन्न होता है अन्य में से हो। तो के के में दृष्टि से व्यापार व्यापार व्यापार साक्षी साक्षी साक्षी के के नित्य हो विलक्षण चिंतन ये सांख्य होगा मध्यमाधिकारी पूर्व भावी सबल मनोमुप नित्य नित्य विवेकपूर्वक गुणोत् परिणाम जितने सनात्मा आए नित्या आए उसका था कि में नित्य हूँ निर्विकार ऐसे चिंतन है ऐसी चिंतन करते करते विचार जन चिंतन ये मध्यम अधिकार सवनमान करते हुए ऐसे चिंतन करते हैं, ऐसे करते करते यदि संशय नष्ट होता है देश के मेरे भिन्न है दृढ़ निश्चय हो जाता है तो अहम अस्म ब्रह्म स्वतः ब्रह्मचारक वृद्धि होती और निधि त्मिक गुरु भावी ये चिंतन है संख्या से मध्यम अधिकारी के लिए संख्या सब्जित साधन किम नाम साधन क्या है विचार जनम ज्ञान विचार जन्य ज्ञान तब ज्ञान हेतु तो योग तुल्य तो तो तो तो योग सब्जित विज्ञान हेतुतया योग तुल्य योग के तुल्य साधन इसलिए निधि अध्यात्मिक तुल्य होने से योग सब्जता का संख्यम अर्थ कर दिया तेना पश्य आत्मा आत्मना आत्मा ऐसे विचार के द्वारा आत्मा को अंतकरण देखते हैं ये मध्यम अधिकारी अधिकारी निका कथन करते कर्म योगे न चापारी अधम अधिकारी कर्मेव योग कर्मयोग कर्मयोग के ईश्वरार्पण बुद्धिया अनुष्ट मन घटन रूपम योगार्थ योग ईश्वरार्पण बुद्धिया किया जाता है कर्म कारण है घटना पर कर्म अनुसार द्वारा ना चाह पा रहे तो कर्म के द्वारा कैसे ज्ञान होगा अंत शुद्धि ज्ञानोत्पत्ति द्वारा ना परमात्मा प्राप्त करना चाहते टीका में चित्त काग्रह योगाग्रोग योगा। शुद्धि हेतु और अस्थि कर्म भी चित्त काग्रह के लिए क्यों कर्म अंत शुद्धि का हेतु है अंतगोन शुद्ध होने पर चित्त काग्र होता है ऐसे गौणिया वृत्तिया योग शब्द योग शब्द से कर्म का आ गया कर्म को भी योग शब्द से गौणावृत्ति है कर्म से अंतगोन शुद्धि होने से चित्र क्या करता है अपरे पश्य आत्मान आत्म पूर्वक अनुसंगम की उसके द्वारा देखना चाहते आत्मान आत्माना, आत्माना पश्य उसके साथ ज्ञान उत्पत्ति के द्वारा साक्षात्कार करना चाहते तो। आदे आदे अधन तमान अधिकारी मुख्य मार्ग प्रवृत्ति में प्रति है ये दिखाते हैं जो अधन अधिकारी हैं उनके भी मुख्य मार्ग में प्रवृत्ति होती है अन्य मजानते मजान श्रुवाने उपासतेसि चाति तरव मृत्युश्रुति परायण मजान्यसते नुण नुण मजाना। अन्य तो अन्य शुवा इसे नहीं समझ करके अपने आप अजान नहीं जानते अन्य श्रुआ अन्य आचार्यों से सुन करके श्रवण करके आचार्य करते चिंतन करो इसे उपासना करो कैसे उपासना करते तेपि मृत्यु शुति शुति परायन कर, परायन, अति तर श्रुतिपरा श्रुति ही पारायण ही सरमाण मुख्य मार्ग साधन सुनते श्रवण गुरु आचार्य ऐसे चिंता करो इसे नहीं करते मृत्यु श्रुतिपरायण अति तरंत ऐसे करते कुछ श्रवण मना नहीं चिंतन नहीं विवेकात्मा विवेक नहीं ऐसे करते हम सिंह भ्रमण चिंता करो या कुछ चिंतन श्रवण चिंता करो कुछ कोई कहते भी परंपरा से ज्ञान प्राप्त करेंगे मुक्ति को प्राप्त करेंगे मुक्ति को प्राप्त करेंगे अन्यथोत कर आत्मान अजानता तीन का विकल्प एक मुख्य अधिकारी है निधि व्यासन और श्रवण मनन के बाद होगा द्वितीय सांख्य आत्मा नवण मनन करने वाले मध्यम मध्य में अगम हो गए कर्म ये सब नहीं समझ करके तीनों को नहीं जान्य वाले जानते युत आत्मा को नहीं जान्य वाले अन्य अन्य आचार्य अन्ेभ्य शुवा अन्चार्यभ्यो शुवा इदमे चिंत कित चिंतन करो उपास करते श्रद्धालुकर् शब्द चिंत चिंतन करते ये चाहे अति तरह अर के अतिक्रमें मृत्यु मृत्यु का मृत्युयुत संसार मृत्यु युत संसार आचार्या अभिनय आचार्यधीन श्रवण के उपासनाव विभनती शब्द चिंतन करते परमा आचार्य के उपदेश प्रभु प्रभुति सफलाय तेज अतितरम तेविक करते मुख्याधिकार ते ये मुख्याधिकार मुख्या चिंतन करते, है। करते हैं शंका इसकी व्यावृत्ति नहीं पारनम अमरकारगमन तो मुख्यमारगे प्रभुत परम साधन ये सुनते गुरु से मुख्यमार्गे प्रभु परम साधन ही यहाँ ते श्रुतिपरायण केवल परमाणा परोपदेश प्रमाण ही था उनके प्रमाण प्रमाणा अपने प्रमाण के लिए वहा कौशल कौशल नहीं है विचार करने के लिए अपमान विचार करना ये कुछ नहीं कर पाते हैं, परोपदेश प्रमाणा स्वयं विवेक रहता है स्वयं विवेक नहीं है केंद्र इस कार्य के चिंतन करते वो भी अतिक्रमण कर लेते मुक्ति को संसार ते ते भी हो। वो भी अतिक्रम कर लेते हैं अतिशब्द सूचित कि वो वक्तव्य प्रमाण प्रति स्वतंत्र विवेकन मृत्यु कुछ नहीं जानने वाले भी श्रद्धालु होकर के गुरु उदिष्ट मार्ग चिंतन करते वो भी संसार को पार हो जाते हैं तो किमो वक्तव्य प्रमाणम प्रति स्वतंत्र जो प्रमाण स्वतंत्र समझने वाले वेदांत प्रमाण इस प्रमाण से निश्चय होता आचार्य श्रवन कर के प्रमाण करके, करके विदेगी और मृत्यु को अतिक्रमण करते हैं उसमें क्या करना कर तो क्या करना अवश्य अतिक्रम कर लेंगे जो तो प्रमाण के प्रति स्वतंत्र प्रमाणु को जान करके प्रमाण जन ज्ञान को प्राप्त करें तो मृत्यु को कार्य कर लेंगे ये अभिप्रह है हे देवा दुर्थी दुर्थी मुक्ति प्रश्न हेतु हेतुपरत श्लोक अवतारेति जीव ब्रम की की एकता ज्ञान हम सिंह ब्रम ऐक्य ज्ञान मुक्ति हेतु प्रागूप पहले कहा गया था उसका अनुवाद करके प्रश्न पूर्वक जिज्ञासी हेतुपरत जिज्ञासकहेतरूपे तो आगे श्लोक अवधार करते भगवान महत्व क्षेत्र एकत्र मुख्य साधन क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र हम सिंह ऐक्य ज्ञान तद विषय ज्ञान मुख्य साधन यज्ञ मृतम्क्ष का उत्तर तत्कु किस कारण ज्ञान से मुख्य प्रदर्शनाथ तो हेतु के लिए श्लोक आरम्भ करते हैं ठीक है क्षेत्र क्षेत्र के सम्बन्ध आधीना परमात्मा अतिरिक्न प्राणी निकाय अभाव ऐकनादिमुक्तिया क्षेत्र जितने प्राणी वर्ग क्षेत्र क्षेत्र के संबंध आधीना यद उत्पत्ति क्षेत्र शरीर महाभता निरंकार इत्यादि क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र का परमात्मा जो अतिरिक्ण है लक्ष्यार्थ है वही परमात्मा तस्पद का लक्ष्यार्थ है क्षेत्र कहा गया परमात्मा अतिरिक्ण प्राणी निकाय अभा और कोई यही कल्पित है क्षेत्र के परमात्मा है उससे प्राणी वर्ग है ही नहीं कल्पित के ज्ञान मुक्ति इसलिए के ज्ञान से मुक्ति अगर कोई हो तो ब्रह्म हम के ज्ञान से मुक्ति नहीं होगी सर्व ज्ञान नहीं हुआ उससे अतिरिक्त है ही नहीं जो दिखता अज्ञान से इसलिए के ज्ञान से ही मुक्ति और कोई किसी की आवश्यकता नहीं संसार सर्वान बंध स्वर्प के अज्ञान से बंध स्वान नित्य मुक्त था अज्ञान से बंधे ज्ञान से नित्य मुक्ति नित्य मुक्ति अनित्य नहीं उसकी अभिव्यक्ति ज्ञान से अज्ञात वस्तु की ज्ञान से अभिव्यक्ति प्राप्ति नहीं कस्मु जो चाहता है यत्न प्रयोग करके आत्मना तत्तम जानिया स्वरूप ज्ञान से स्व्ञान स्वज्ञान मुक्त था कस्मान यत्न मुख्यार्थी जानी आत्मात्मन तो तीन मुख्य ही कस्म हेतु हेतु प्रदर्शना श्लोकार कि सत्म स्थावर जंगम क्षेत्र क्षेत्र तद्विदि भरतर्ष भ वत किंचित सप्तम साबर जंगल जाने थे तत् तो क्षेत्र क्षेत्र के संगात विदि हे भरत जितने कुछ है साबर जंगलम साबर जितने वस्तु है जाये थे क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र के संबंध से ही होते समझ ये सब उत्पाद्य सब्तम का वस्तु कें? क्या वस्तु अविशेषण सब कुछ साबर जंगबर जंगम चित तो क्षेत्र और क्षेत्र का संबंध जो होते है वो संबंध कैसे होगा कहा पुनरायम क्षेत्र क्षेत्र के संयोग अभिप्रेत क्षेत्र क्षेत्र का जो संबंध है संयोग वो संयोग क्या है कौन सा अभिप्रेत है क्षेत्र से क्षेत्र के साथ का क्षेत्र क्या तथा विकल्प करके पहला कहेंगे संयोग उसका दूषण करता है पूर्वी नजसे अवय संश द्वारा संबंध विशेष संयोग संभवति रजुआ एवं घटस घटस्य रजुआ घटका रज्जु कीज्ज से घट को बांध कर घटका रजुकी होता है अवयव संश द्वारक अवयव संयोग कर संबंध होता है रजुके कुछ अवय घट के कुछ अवय का सम्बंध कर सम्बंध होता है रजुआ का रज्जु का जैसे घट के साथ हुआ इस प्रकार क्षेत्र का क्षेत्र के साथ संबंध होगा अवय संश्चित द्वारा जहाँ सहयोग होता है एक कुछ अवयव का संबंध होता है संयोग अव्ञापति अवय संबंध होने से अवयव का संबंध मानते हस्त को पुस्तक का संबंध हस्त का कुछ अवयव संबंध हो गया हस्त के साथ संबंध हो सभी के साथ संबंध माना जाता है एक अवय संबंध इसी प्रकार अवय संबंध के द्वारा संयोग रूप संबंध क्षेत्र क्षेत्र से न संभव क्षेत्र तो सा सा तो सा के साथ क्षेत्र का संभव नहीं क्योंकि है क्यूँकी आकाश अव क्षेत्र के आकाश जी सेवैव है संभव यह नायक रूप कहते आकाश का घट के साथ संयोग होता है आकाश विभु मानते सर्व मृत द्रव्य संबंधित संयोजितम विभूत मृत घटे के साथ आकाश आप... तो का संयोग किंतु मानते हैं किन्तु मानते वृत्ति सर्वत्र व्याप्त होकर नहीं जैसे घाटे का रूप सर्वत्र ही घटन इसी प्रकार घाटे के साथ किसका संयोग करेंगे तो घटे सर्व देश में संयोग नहीं देता है कुछ देश में संयोग तो कुछ देश में नहीं है बाहर देश में अंदर नहीं अंदर है नहीं कुछ देश में कुछ देश में नहीं संयोग अव्यापक वृत्ति अव्यापक वृत्ति से एक देश में संयोग रहेगा एक देश में उसका अभाव रहेगा सहयोग के अधिकरण में भी संयुक्त अभाव रहता है जैसे सयुक्त अभाव को केवल केवला नहीं मानते सर्वत्र ही कहते कभी अभाव आदि के बेला नहीं सर्वत्र है तो आकाश का संयोग घट्ट के साथ जिसे मानेंगे आकाश निर्दव्य मानते नायक लोग निर्दय आकाश के साथ घट का संयोग हुआ तो घट्टा पूरा आकाश में सर्वत्र उसका संयोग दिखना चाहिए होना चाहिए ऐसा नहीं होता है घट्टा इतने इतने देशों में होता है तो वहां फिर कहते एक देश में ब्रह्म सूत्र में होता है क्षेत्र सहा हो तो <coughs> होने पर भी दोनों का सही गुरु को संबोधन नहीं हो सकता है आकाश हो तो निर्वय ठीक है मैम द्वितीय से दिखे स्वाम संबंध आकाश निरवय होने पर भी शब्दों संबंध से शब्दों का स्वामिक नाय मानते हैं आकाश अपना में भी सुख दुख स्वयं उत्पन्न होते है तो निरवय में भी स्वाम तो संबंध हो जाएगा तो यहाँ स्वभा हो जाए तंतु पटो क्षेत्र क्षेत्र के इतरे तरह तर कार्य कारण भाव अनुभव तंतु पट में जैसे परस्पर कार्य कारण भावी तंतु कारण इसी प्रकार क्षेत्र के भी परस्पर कार्य भाव होता तो समवाय संबंध होता इतर तरह परस्पर कार्य कारण भाग नहीं मानने से समवाय संबंध नहीं होगा ये आक्षेप करने वाले प्रश्न हुआ उत्तर देगा सिद्धांति का उत्तरे वास्तवसबंध अभाव संबंध तो यही तुम अभ्यास स्वरूप सुस्त अभ्यास स्वरूप स्वमत संबंधे यदि परिहार के उच्य सिद्धांति क्योंकि उच्यतेहार है कि वास्तवस नहीं आध्यात्बंधे क्षेत्र क्षेत्रों विषय विषयों भिन्न स्वभाव इतरेतर धर्म अभ्यास लक्षण संयोज थे का नमन